संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है गुजराती साहित्यकार गिजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी जोगड़ा बाट जोता है सात भाइयों के बीच एक बहन थी बहन का नाम था सोनबाई एक दिन सोनबाई अपनी भाभी के साथ मिट्टी लेने गई। सोनबाई जहाँ खोदती वहाँ सोना निकलता और भाभी जहाँ खोदती वहाँ मिट्टी निकलती भाभी ने अपनी टोकरी मिट्टी से भरी, और सोनबाई ने अपनी टोकरी सोने से भर ली। सोनबाई की टोकरी में सोना देखकर भाभी का मन ईर्ष्या से भर उठा अपनी टोकरी सिर पर रखकर भाभी रवाना होने लगी सोनबाई ने कहा भाभी भाभी मेरी यह टोकरी उठवा दो भाभी बोली तुम आप ही उठा लो मैं नहीं उठाऊंगी इतना कहकर भाभी वहाँ से चल पड़ी सोनबाई आवाज देती रह गई, लेकिन भाभी नहीं रुकी सोनबाई सोन अकेली, अकेली रह गई। टोकरी उठाने की उसने बहुत कोशिश की पर वह उठा ही नहीं सकी इसी बीच वहाँ से एक बाबा गुजरा बाबा ने कहा तुम अकेली इतना जोर क्यों लगा रही हो लाओ मैं टोकरी उठवाए देता हूँ बाबा ने टोकरी उठवा दी सिर पर टोकरी रख कर सोनबाई अपने घर की तरफ चल पड़ी लेकिन तुरंत ही बाबा ने उसका पीछा किया और उसको अपने कंधे पर बैठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया बाबा ने सोनबाई से विवाह कर लिया उनके चार पाँच बच्चे हुए एक बार बाबा अपने बाल बच्चों के साथ यात्रा पर निकला गांव गांव-गांव घूमते हुए सब आगे बढ़ने लगे बाबा सोनबाई को गांव में भीख मांगने के लिए, के लिए, के लिए भेज देता और स्वयं गांव के बाहर बच्चों को संभालता इस तरह घूमते फिरते कई सालों के बाद ये लोग सोनबाई के पिता के गांव पहुंचे। बाबा ने हमेशा की तरह इस गांव में भी सोनबाई को भीख मांगने के लिए भेजा सोनबाई घर घर घूमने और गा गा कर भीख मांगने लगी। दंता सेठ के बेटे साथ, साथ पर एक बहन सोन बाई बा के जाल में फसी सोनबाई भीग दो भाई भीग दो गाती जाती और गांव में घर घर भीख मांगती जाती कोई रोटी देता तो कोई चुटकी भर आटा देता जो घूमते घूमते सोनबाई पहुँची माँ बाप के घर और बोली, दंता सेठ के बेटे साथ साथ पर एक बहन सोनबाई, बाबा के जाल में फंसी सोनबाई, भीख दो भीख दो माई सोनबाई की आवाज सुनकर घर के सब लोग इकट्ठा हो गए और बोले बाई, बाई बाई तुमने अभी क्या कहा था एक बार फिर से तो कहो और सोनबाई ने अपना गीत दोहरा दिया सुनकर सब बोले अरे ये तो हमारी सोनबाई ही मालूम पड़ती है उन्होंने सोनबाई को पहचान लिया था और उसे अपने पास ही रख लिया उधर बाबा ने सोनबाई की बहुत राह देखी पर सोनबाई वापस नहीं आई बगल में झूला लटका कर बाबा सोनबाई को खोजने निकल पड़ा बाबा घर घर जाकर भीख मांगता और गीत गाता बढ़िया बिंदी चिपकी है सुंदर चोटी गुथी है घर में बच्चे रोते हैं, बाबा बाढ़ चोहते हैं घूमता घूमता बाबा सोनबाई के घर पहुंचा और घर के सामने खड़ा होकर गाने लगा बढ़िया बिंदी चिपकी है सुंदर चोटी गूथी है घर में बालक रोते हैं बाबा बाढ़ चोहते हैं बाबा की आवाज सुनकर घर के लोग इकट्ठे हो गए और बोले लगता है ये वही बाबा है जो हमारी सोनबाई को ले गया था वे बोले जी, आए न, आए बाबा जी आइए ना आइए बाबा जी बैठिए ये तो आपका ही ससुराल है थोड़ी देर में हम सोनबाई को विदा कर देंगे कुएं पर खटिया डालकर उस पर बिछौना बिछा दिया गया और बाबा जी से कहा गया कि वे इस खटिया पर बैठ जाएं। बाबा जी जैसे ही खटिया पर बैठे कि धम्म की आवाज के साथ वह खटिया कुएं में जा गिरी और वहीं पर उनके प्राण पखेर उड़ गए गांव की सीमा में पहुंचकर सोनबाई अपने बच्चों को ले आई, आई। बाद में सोनबाई की भाभी की, की नाक और चोटी काटकर कर घर वालों ने उसे गधे पर उल्टा बिठाया और घर से निकाल दिया सोनबाई अपने पिता के घर चैन से रहने लगी अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्यकार गीजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी जोगड़ा बाट जोता है वाचक स्वर भारती परिमल